I saw.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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा बिल्कुल हेल्दी, और हैप्पी होंगे। साथियों जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग बातें करने वाले सामग्री लेखक के बारे में जी हाँ अंग्रेजी में कहे तो कंटेंट राइटर ये एक सशक्त और रचनात्मक करियर विकल्प है आज के समय में जैसे कि डिजिटल युग में शब्दों की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है आज हर ब्रांड संस्था मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्ति अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए सामग्री कंटेंट पर निर्भर है इसी आवश्यकता ने कंटेंट राइटर को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक करियर विकल्प बना दिया है साथियों सामग्री यानी लेखक कंटेंट कौन सा होता है और कैसे लिखता है इन सारी चीज़ों पर आज का समय जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है निश्चित तो आइए इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्मिता की स्मिता एक पढ़ी लिखी गृहणी थी बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसके पास समय होता था लेकिन वह खुद को सीमित महसूस करती थी उसने एक दिन सोशल मीडिया पर कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा उसने ऑनलाइन कोर्स किया और रोज़ 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बना शुरुआत में उसने पेरेंटिंग और स्पिरिचुअल विषयों पर लिखा धीरे धीरे उसे क्लाइंट मिलने लगे और आज स्मिता घर से काम करते हुए ब्लॉग लिखती है रेडियो प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट देती है और आत्मनिर्भर बन चुकी है साथियों यहाँ पर इस छोटी सी कहानी से सीख ये मिलती है कि उम्र स्थान या परिस्थिति रुकावट नहीं सोच रुकावट होती है इसलिए सोच बदले तो जीवन बदल जाता है आइए आज के इस प्रोग्राम में कंटेंट राइटर के बारे में बातें करने वाले हैं और आप सभी दिन धाम कर बैठिए और जहाँ कुछ अच्छी बातें आपको लगती हैं तो ज़रूर लिखिएगा और लिखना ये सबसे अच्छी आदत है जिससे आपका मन और, और मस्तिष्क दोनों जो है सक्रिय होते हैं और अच्छी चीज़ों को अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा बनता आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर कंटेंट राइटिंग सुनते रहो मस्कर रहोम मानो का उगा है सूरज बाबा ते मानों का उगा है सूरज बाबा तेरे आने से अब जगमग है रात अब जगमग है रात ज्ञान तक चानसिया आई है अब हर मस्तक में चमक चांद चई है नैनों में शीतलता शां जीवन है रोशन ये जीवन है आ जामा है आत्म आत्मतृप्ति मिल गई है आत्म तृप्ति मिल रही है खुशी हमें या है उगते सूरज की लाली से गान विजय का गाया है इंद्र उगाया इंद्र उगाया दिल में अरमा तेरे आने से अरमानों मानों का उगा है सूरज बाबा तेरे आने से अब जगमग है रातें अब जगमग है रात ज्ञान प्रकार तेरे से बाबा तेरे आने से बाबा तेरे आने से बाबा तेरे आने से बाबा तेरे आने से बाबा तेरे नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशय करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग कंटेंट राइटर पर बातें कर रहे हैं साथियों सामग्री लेखक कौन होता है इसके बारे में अगर जाने तो सामग्री लेखक वो व्यक्ति होता है जो किसी विषय विचार या उद्देश्य को शब्दों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है ये लेख वेबसाइट ब्लॉग सोशल मीडिया स्क्रिप्ट समाचार विज्ञापन ई बुक रेडियो प्रोग्राम या वीडियो कंटेंट के रूप में हो सकता है एक अच्छा कंटेंट राइटर केवल लिखता नहीं है बल्कि पाठक को समझता भी है भावनाओं को छूता है जानकारी को सरल बनाता है और संदेश को असरदार बनाता है कंटेंट राइटिंग के मुख्य क्षेत्र जैसे आज कंटेंट राइटिंग के अनेक रूप है ब्लॉग राइटिंग है वेबसाइट कंटेंट है एसईओ कंटेंट राइटिंग है सोशल मीडिया कंटेंट है स्क्रिप्ट राइटिंग है जिसमें यूट्यूब पॉडकास्ट आदि चीज़ें आती हैं कापी राइटिंग की बात आती है जहां पर एड्स और मार्केटिंग की बात लिखी जाती है न्यूज़ एंड फीचर राइटिंग्स भी है और टेक्निकल राइटिंग्स भी चीज़ें बहुत काम करती है क्रिएटिव राइटिंग कहानी कविता स्क्रिप्ट ये आम लोग हमेशा इसको यूज़ करते हैं और आज अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी एक या कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन सकते हैं आप अगर आप कंटेंट लिखना जानते हैं साथियों यहाँ पर कंटेंट को और अलग तरीके से देखा जाए तो इसको बनाने के लिए आवश्यक जो कौशन है जो स्किल्स जिसको कहते हैं वो आता है सबसे पहला भाषा पर पकड़ हिंदी अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में स्पष्टता हो दूसरा है पढ़ने की आदत अच्छा लेखक पहले अच्छा पाठक होता है रिसर्च जो है अनुसंधान कला जो रिसर्च स्किल बोलते हैं सही और विश्वसनीय जानकारी क्रिएटिविटी नए दृष्टिकोण से लिखने की क्षमता पांचवी बात या जो मैंने बताया था ऊपर में कि सीईओ की समझ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लेखन क्षमता और अभ्यास साथियों जब हम लोग इन चीज़ों को ठीक से समझ लेते हैं और ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं तो हम बेहतर राइटर कंटेंट राइटर बन जाते हैं तो आइए इसके बारे में और भी हम बात करेंगे क्या सीखे क्या पढ़े और कितना कमाई हो सकता है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में कंटेंट लिख कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इसी पर बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो दे रे नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में साथियों जब मैंने बात की कि लिखना अलग अलग तरीके से है वो भी हमने बातें की अब कंटेंट राइटर के लिए शिक्षा और सीखने का जो स्थान है वो है जैसे कि पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन फ़ायदेमंद अनिवार्य नहीं है लेकिन इन चीज़ों से आपको कंटेंट राइटिंग करना आसान हो जाता है दूसरी बात ऑनलाइन कोर्सेस हैं कंटेंट राइटिंग है सी डिजिटल मार्केटिंग है ब्लॉग लिखना डायरी लिखना रेडियो स्क्रिप्ट न्यूज़ आर्टिकल का अभ्यास अनुभवी लेखकों को पढ़ते रहना आज जैसे कि यूट्यूब है यूडमी जैसे प्लेटफॉर्म सीखने के बड़े माध्यम हैं कॉर्सरा ये जो जहाँ पर आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो ऑनलाइन और बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध होती हैं अब जब आप कंटेंट लिखना सीख जाएंगे छोटे छोटे आर्टिकल से बड़े आर्टिकल तक पहुँचेंगे तो शुरुआती कमाई जो है एक कंटेंट राइटर की वो आता है दस हज़ार से पच्चीस हज़ार रुपये महीना जो फ्रेशर है दूसरा दो दू तीन साल अनुभव होने के बाद आप चालीस से एक लाख तक कमा सकते हैं और फ्री में ये डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें लिखते हैं और किन के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर सीमित जो है आपको पैसे मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट से डॉलर की कमाई भी यहाँ पर आप कर सकते हैं दूसरा कंटेंट राइटर के साथ साथ आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं अच्छे अंग्रेजी पुस्तकों को लोकल भाषा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हिंदी में लिख सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी कमाई हो जाती है या हिंदी में जो अच्छी किताबें उसको अंग्रेजी में लिखकर विदेश में सेल आउट कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा जो है आ, जरिया है एक सफल कंटेंट राइटर आगे चलकर बन सकता है कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट एडिटर स्क्रिप्ट राइटर ऑथर और डिजिटल मीडिया हेड भी बन सकते हैं साथियों करियर के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनस खुल गए हैं आपके लिए और आज डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ, अलग अलग जो है विवाद मिल जाते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में तो एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप काम करते करते थक जाएंगे है ना तो बहुत सारे विकल्प है आज के समय में और आपके कंटेंट लिखने का तरीका अच्छा है तो आप किसी भी मीडिया हाउस में या फिर एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम कर सकते हैं या एडिटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और छोटा सा ब्रेक सुनते रहो मस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जैसे कि हम लोग आज कंटेंट राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ हम सभी को समझ में आता है कि हम लोग जब भी काम करें और लिखने की बात आती है तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि आपका लिखने का तरीका क्या है किन चीज़ों को आप ज़्यादा लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं ये सारी चीज़ें आती है और साथ में आप किस चीज़ को कितनी गहराई से देखते हो आपका देखने का सोचने का तरीका डिपेंड करता है आपके कंटेंट को देखने के बाद समझ में आता है कि आपकी गहराई कितनी है कई तो बार एक वस्तु को देखकर भी आप देख सकते हैं कि एक वस्तु कहीं पड़ी हुई है खराब कोई चीज़ मिल जाती है और आप सोचते ये कोई काम का नहीं है आपने उसको फेंक दिया है लेकिन कुछ लोगों को वो खराब चीज़ जब मिल जाती है तो उसके लिए वो उसको सजा बिजा कर जो है अच्छी जगह पे रखता है तो म्यूज़ियम में अगर वो पहुंच जाती है चीज़ें तो कितने लोग उसको देखते हैं है ना फिर वो एक अलग चीज़ बन जाती है और वो इतिहास बताता है वो उस स्थान का तो कहने का माबाव ये है कि, कि कई बार छोटी वस्तु को भी आप किस तरह से देखते हैं और कैसे उसको सजाते हैं फिर से वो इम्पॉर्टेंट है तो ऐसे ही आज देखेंगे आप आ, जो पुराने सिक्के हैं वो शायद आपको देखने को मिलता ही नहीं क्योंकि धीरे धीरे हम जो है सिक्के यूज़ करना बंद कर दिया और फिर हम करेंसी यूज़ कर रहे थे अब करेंसी भी हम यूज़ करना बंद किया अब हम डिजिटली डिजिटल मनी यूज़ कर रहे हैं तो पुरानी जो सिक्के हैं वो अगर किसी के पास है और उसको आप अगर सजा के रखते हैं एक एल्बम बना के रखते हैं तो अपने घर में आने वाले लोगों को जब वो चीज़ें आप दिखाते हैं या कहीं अपने घर के आसपास में रखते हो सजाव के कबाड़ के इसमें तो लोग उन चीज़ों को देखकर पुरानी यादों में खो जाते हैं ना और आज देखा गया है कभी कभी वो सिक्के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी को उसकी ज़रूरत होती है या कई लोग शौकीन भी होते हैं ऐसे पुरानी चीज़ों का तो वो आपके एक रुपये का एक या पचास पैसे का जो सिक्का है एक आने का सिक्का है ये कई दामों में ले भी लेते हैं तो कुछ इस तरह के कलेक्टर्स कलेक्शन करने वाले लोग भी होते हैं जो इसकी तलाश में रहते हैं तो बात यही है कि आप जब कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं उसमें कितनी गहराई होनी चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक छोटी और कहानी मैं आपको तो बताता हूँ अनूज की कहानी जी साथियों ये एक छोटे शहर में बड़ी पहचान बनाया अनूज ने अनूज एक छोटे से कस्बे में रहता था इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली या नौकरी करने का मन नहीं लगा उसे बचपन से लिखने का बड़ा शौक था वो रोज़ रात को मोबाइल पर ब्लॉग पढ़ता और डायरी में अपने विचार लिखता एक दिन उसने फैसला किया कि वह हिंदी में ब्लॉग लिखेगा क्योंकि उसे लगा कि ग्रामीण और साधारण हिंदी पाठकों के लिए अच्छा कंटेंट कम है शुरुआत में कोई पाठक नहीं था लेकिन उसने हार नहीं माना और लगातार रोज लिखने के कारण क्या हुआ कि लोग उसके साथ जुड़ने लगे छः महीने बाद उसके लेख सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे और एक डिजिटल कंपनी ने उसे फ्रीलांसर के रूप में काम पर रख दिया आज अनुज एक फुल टाइम कंटेंट राइटर है उसकी अपनी वेबसाइट है और वो युवाओं को हिंदी में डिजिटल करियर सिखाता है तो साथियों कहा जाता है कि निरंतरता और अपनी भाषा पर विश्वास आपको आगे ले जाता है कंटेंट राइटिंग का यही एक बहुत बड़ा जो है खूबसूरती है जब लोगों को आपका लिखना पसंद आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी जो है सितारों की तरफ सितारों को छूने लगते हैं आप समय है रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट सुनते रहो मुस्कुर रहो प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुंचाती है प्रभु प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुँचाती है बाबा तू सच्ची लगन है दिल की बातें कहती हैं कानों में मुरली की में ही रहता ke pankho पलट b नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुँच गए हैं अभी और यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कंटेंट राइटर के सामने कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं साथियों ऐसे नहीं कि जो भी लिखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं आप देखेंगे आज के समय में जहाँ डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हावी हुआ है वहाँ पुस्तकें बिकती नहीं हैं उसे बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ता है कहीं ना कहीं हम अगर लगातार काम करते हैं और थोड़ा सा बदलाव करते हैं अपने लिखने में तो हम अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं कंटेंट राइटर के सामने चुनौतियाँ ये है साथियों शुरुआत में पहचान और काम मिलना मुश्किल होता है कभी कभी तो पेमेंट भी आपको समय पर नहीं मिलता लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी होती हैं एक बार आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ गया तो सारी मुश्किलें ख़त्म लेकिन हर चुनौती के साथ सीख और अवसर भी जुड़े होते हैं कंटेंट राइटिंग क्यों चुने ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये करियर आज भी है और भविष्य में भी घर बैठे काम की सुविधा अपनी भाषा विचार और समाज को जोड़ने का अवसर रचनात्मक संतुष्टि आत्मा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को जरूर करें कंटेंट ज़रूर लिखें कंटेंट राइटर होना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेवार और साधना भी है आपके शब्द किसी को दिशा दे सकते हैं प्रेरित कर सकते हैं बदल सकते हैं अगर आपको लिखना पसंद है सीखने की भूख है और समाज को जोड़ने की ताकत है तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प है शब्द जब सच्चे होते हैं तो वे रास्ता खुद बना लेते हैं साथियों इस बात को याद रखिएगा और कंटेंट लिखने का अगर आपको शौक है लिखना आपको पसंद है तो इस ओर जरूर थोड़ा और गहराई से काम करें और इस ओर अपने करियर को फ्रेम आउट करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ आप सुनाए हैं बढ़ाने के लिए रो है रेडियो मधुबन एक सौ सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है I don't know.